ध्यान और आध्यात्मिक जीवन स्वामी यतीश्वरानंद परमात्म प्राप्ति या ईश्वर साक्षात्कार के लिए ध्यान का अनन्य साधन स्थान है साधारण तौर पर मनुष्य जिस देह और मन को मैं कहकर जगत में व्यवहार करता है वह उसका सत्य स्वरूप नहीं है मनुष्य स्वरूपतः चैतन्य है अज्ञान के कारण चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा का देह मन और इंद्रियों के साथ तादात्म्य हो जाता है और उसमें अहंकार का मिथ्या भ्रम निर्माण हो जाता है यही अविद्या या माया है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में चैतन्य का तादात्म्य होने से हम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में बंध गए हैं पर हमारा वास्तविक स्वरूप तुरीय नामक अत चेतना चेतनावस्था है जो अनंत शुद्ध बुद्ध मुक्त है एकमात्र ध्यान योग के साधन द्वारा ही यह अलौकिक आत्मानुभूति हमारे लिए यथार्थ हो सकती है मनुष्य जन्म दुर्लभ है फिर भी असंख्य मानव संसार के विषय भोगों में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं हमारे सच्चे स्वरूप ज्ञान के अभाव में मनुष्य अस्वाभाविक तनाव और अनावश्यक मानसिक संघर्ष से अस्वस्थ असंतुष्ट और रोगाक्रांत हो जाता है विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ मनुष्य अधिक बहिर्मुख हो गया है और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है इस संप्रमित अवस्था में वह अपने अंतर्निहित देवत्व को अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को भूल गया है धर्म के नाम पर भी कई लोग चमत्कार और विचित्र कल्पना के वशीभूत होकर अपनी स्थूल सूक्ष्म कामनाओं की पूर्ति की और विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं लेकिन वे उन्हें परम संतोष या परम शांति प्रदान नहीं कर सकते जिन महापुरुषों ने यथार्थ आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने जीवन में परम सत्य की प्राप्ति की है वे ही आध्यात्मिक जीवन में उचित मार्ग दिखा सकते हैं यह ग्रंथ आध्यात्मिक जीवन यापन करने वाले निष्ठावान साधकों के लिए साधना की प्रारंभावस्था से लेकर जीवन मुक्ति के सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होने तक सभी विशेष साधक साधकावस्थाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है इस ग्रंथ के लेखक श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठ आचार्य अनुभव सिद्ध अधिकारी और साक्षात् महापुरुष थे उन्होंने मानवीय समस्याओं को सुलझाकर असंख्य आध्यात्मिक साधक साधिकाओं को आध्यात्मिक अतिद्रिय अनुभव के राज्य में अग्रसर होने में मार्गदर्शन किया है अनेक धर्म ग्रंथ विभिन्न आचार्य एवं महात्माओं के दृष्टांत तथा तो जीवन सिद्धांत के द्वारा अतीन्द्रिय आध्यात्मिक जीवन के गंभीर तत्वों का विवेचन मन की समस्याओं का निराकरण कर साधना कैसी करनी चाहिए इसका सटीक वर्णन प्रस्तुत ग्रंथ में है इसमें केवल हिंदू धर्म प्रणीत कर्म भक्ति ज्ञान और ध्यान योगों की साधनाओं का ही उद्घाटन नहीं है बल्कि पाश्चात्य मनोविज्ञान की भी चर्चा की गई है पाश्चात्य विद्या विभूषित पाठक भी यहां योग के गहन विषयों की योजनाबद्ध विश्लेषणात्मक पद्धति से की गई शैली से विशेष लाभान्वित होंगे आध्यात्मिक जीवन एक अंतर्विज्ञान है सामान्यतः स्थूल सूक्ष्म वैश्विक वृत्तियों से मनुष्य का चित्त आवृत रहता है इन विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के प्रभाव से ही हम अनेक शुभ अशुभ कर्म करते हैं अपनी प्राप्त शक्तियों का अपव्यय करते हैं मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में शारीरिक तथा मानसिक पवित्रता अपरिहार्य है इसलिए जिन साधक साधिकाओं को आध्यात्मिक विकास की व्याकुलता है उन्होंने गुरु उपदेश के अनुसार जप ध्यान स्तव पर प्रार्थना तथा निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए इस प्रकार भगवत वृत्ति के द्वारा अन्य सभी वृत्तियों का निराश होने से ही हम भगवान का या अपने शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं आत्म साक्षात्कार या परमात्म प्राप्ति के पूर्व सभी साधकों को मानसिक संघर्ष कर बाह्य तथा आंतरिक बाधाओं को पार करना पड़ता है साधना में प्रगति करने के लिए साधक को ईश्वर की कृपा तथा सद्गुरु का कृपा पूर्वक मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए और उसके साथ स्वयं अध्यवसाय पूर्वक साधना में लगे रहकर सतत सावधानी रखनी चाहिए साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य ईश्वर के मानवीय रूप और गुणों को अवतार स्वरूप को अपने शुद्ध भावनाओं से संयुक्त करके ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है जब ईश्वर से यह भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तब साधक अनुभूति के उच्च से उच्चतर स्तर पर अग्रसर हो जाता है और उसे अमानवीय अपुरुषविध निर्गुण निराकार ब्रह्म की धारणा होती है तात्पर्य यह कि इसी साधना क्रम में वह उपनिषदोंत ब्रह्म आत्मा ऐक्य का अनुभव करने में समर्थ होता है अनुभव सिद्ध लेखक ने साधकों को अनेक स्थानों पर योग्य सूचनाओं के साथ बहुत बार चेतावनी दी है ताकि उनकी साधना बाधित न हो प्रत्येक तो मनुष्य दृढ़ निश्चय कर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार एहलौकिक अथवा पारलौकिक सुख भोगों का त्याग कर साधना द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति का अधिकारी हो सकता है यह सत्य ग्रंथ पढ़कर पाठक के मन पर अंकित होता है श्रीमद् स्वामी यशीश्वरांद जी महाराज का संक्षिप्त जीवन और उनके गुरु श्रीमद् स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के जो भगवान श्री कृष्ण देव के शिष्य थे संस्मरण इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही सम्मिलित किए गए हैं उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रभाव से भारत तथा विदेश के अनेक स्त्री पुरुषों के जीवन बदल गए और अनेक नरनारियों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया वे श्री रामकृष्ण देव के आदर्श एवं वेदांत तत्वों के संदेशवाहक बने यही पूजनी महाराज की इच्छा थी उन्होंने यह पुस्तक अपनी विद्वता के प्रदर्शन के लिए या किसी दर्शन विचार की दृष्टि से नहीं लिखी है अपितु तो साधक साधिकाओं का आध्यात्मिक विकास कैसे हो इसी दृष्टि से इस ग्रंथ के विषयों को उजागर किया है जर्मनी में वेदांत के विद्याभ्यासी श्री लुक एच काक और कुछ अन्य जर्मन सज्जनों के अनुरोध पर श्रीमद स्वामी यशीश्वरानंद जी को सन 1933 में बिस्बेडन अर्थात जर्मनी भेजा गया था जहां तीन वर्ष रहकर उन्होंने जर्मनी के बाहर स्विट्जरलैंड में जिनेवा लाउसन्ने झुरीच कम्फर तथा सेंट मॉरिटस शहरों में अपनी गतिविधियों का फैलाव किया वे फ्रांस और हॉलैंड भी जाते थे उन्होंने केवल प्रचारक के रूप में ही कार्य नहीं किया बल्कि अपने शिष्यों की साधना पर बल देकर उनका जीवन आध्यात्मिक अनुभवों से संपन्न करने का भरसक प्रयत्न किया था बिते विश्व युद्ध के शुरू होने पर श्रीमद स्वामी यशीश्वरानंद जी का यूरोप में कार्य यद्यपि बंद हो गया फिर भी उन्होंने शिष्यों साधकों साधिकाओं के आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्नीस से 40 के दरमियान जो व्याख्यान प्रवचन दिए थे वे ही इस ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है इस ग्रंथ के तीन भाग किए हैं प्रथम भाग में आध्यात्मिक आदर्श द्वितीय भाग में आध्यात्मिक साधना तथा तृतीय भाग में आध्यात्मिक अनुभूतियाँ सम्मिलित हैं इसमें फिलाडेल्फिया में उन्होंने चुने हुए शिष्यों के लिए जो वर्ग लिए थे उसकी भी सामग्री अंतर्भुक्त की गई है इससे ग्रंथ में कुछ पुनरावृत्ति हुई है जो अपरिहार्य है तृतीय भाग में संतों के चरित्रों पर बंगलौर में सन उन्नीस से अंठावन में दिए गए उनके व्याख्यानों पर आधारित भारत के संतों के संक्षिप्त चरित्र महाजनों येन गतः सपन्था नामक अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं उनके मूल विचार जैसे के तैसे रखने का प्रयास किया गया है